वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद के संदेश की प्रासंगिकता भारत की वर्तमान स्थिति आज भारत की आंतरिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक प्रतीत होती है सन सोलह सो का वर्ष अनेक उतार चढ़ाव एवं उथल पुथल से युक्त अशांति का वर्ष था और ऐसा लगता है कि जैसे आंतरिक अस्थिरता आज राष्ट्र की है वैसी संभवत स्वाधीनता के बाद और कभी नहीं थी आज हम राष्ट्र में सभी स्तरों पर विघटन के चिन्ह देखते हैं साम्प्रदायिकता प्रादेशिकता क्षेत्रवाद आदि पृथक कार्य शक्तियाँ जोर पकड़ रही हैं सामाजिक स्तर पर यह विघटन जातिवाद हरिजनों पर अत्याचार महिलाओं पर अत्याचार एवं धनी एवं निर्धन के बीच बढ़ रही खाई के रूप में परिलक्षित होता है समाज के नैतिक स्तर का इतना ह्रास हो गया है कि ईमानदार व्यक्ति का शांति से रहना कठिन हो गया है व्यक्तिगत स्तर पर अपराधों की वृद्धि मानसिक अशांति एवं मादक द्रव्यों एवं औषधियों के सेवन में वृद्धि के रूप में यह विघटन दिखाई देते हैं औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन तथा तकनीकीकरण ने मानव की भोगक्षा की वृद्धि एवं विशेन्द्रियों की उत्तेजित कर अशांति को अधिक बढ़ाया ही है कम नहीं किया है प्रत्येक चिंतनशील भारतीय ऐसी विषम परिस्थितियों से घबरा कर इसके समाधान का उपाय खोजने के लिए स्वामी विवेकानंद की ओर मुड़ता है हम साम्यवाद समाजवाद गांधीवाद धर्मनिरपेक्षता सैनिक शासन तानाशाही आदि विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अवलोकन एवं मूल्यांकन करते हुए स्वामी विवेकानंद के लगभग एक शताब्दी पूर्व दिए गए संदेश का भी अध्ययन करना चाहते हैं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद के पास इस राष्ट्रीय विघटन को बचाने का शर्मरा कर टूटती हुई इस राष्ट्रीय इमारत के नव निर्माण का क्या कोई उपाय है क्या स्वामी विवेकानंद का संदेश समस्याएं सुलझाकर राष्ट्र को स्थिरता प्रदान कर सकता है स्वामी जी के संदेश की विशेषता इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व स्वामी जी के संदेश के विषय में कुछ मूलभूत बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है सर्वप्रथम तो यह कि स्वामी जी के पास भारत की वर्तमान समस्याओं को तत्काल सुलझाने का कोई जादुई उपाय नहीं है जो डंडा घुमाते ही सभी समस्याओं को क्षण भर में सुलझा दे इसका कारण यह है कि स्वामी जी मूलभूत परिवर्तन चाहते थे न कि ऊपरी सजावट मात्र प्रत्येक आर्थिक सामाजिक अथवा राजनीतिक क्रांति के पीछे एक वैचारिक क्रांति होती है और उसके भी मूल में होती है एक आध्यात्मिक क्रांति और कोई भी समाधान तभी तक चीर रह सकता है जब तक वह आध्यात्मिक परिवर्तन पर आधारित हो अतः स्वामी जी द्वारा सुझाए गए राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं के समाधान का मूल्यांकन करने के लिए उनके सिद्धांतों को भली भांति समझना परमावश्यक है दूसरी स्मरणीय बात यह है कि स्वामी विवेकानंद एक युग दृष्टा ऋषि थे राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन करने की उनके एवं हमारी दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर था हम राष्ट्र के एक दो वर्षों के काल को अथवा अधिक से अधिक हुआ तो 10-15 वर्षों को आधुनिक काल की संज्ञा देकर उस अल्प समय में घटी घटनाओं को देखकर भयभीत हो जाते हैं लेकिन स्वामी विवेकानंद का काल का मापदंड भिन्न था वे 500-1000 वर्षों के भूत व भविष्य को अपने मानस चक्षुओं के समक्ष स्पष्ट रूप से देख पाते थे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 तथा अपने 40-50 वर्ष के अल्प जीवन काल में मानव जाति के हजारों वर्षों को जी डालते हैं हमारी एक सदी उनके एक वर्ष के समान होती है स्वामी विवेकानंद ने एक बार भविष्यवाणी की थी यदि और जब भविष्य में कभी अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे तब भारत के चीन द्वारा विजित होने का बहुत बड़ा भय रहेगा यह स्वामी जी ने उस समय कहा था जब चीन के अभ्युत्थान की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और भारतीय स्वाधीनता के अल्पकाल बाद ही यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई थी स्वामी विवेकानंद की काल विषयक विशाल दृष्टि का एक और रोचक दृष्टांत पाया जाता है एक बार अमेरिका में भाषण देते हुए पाश्चात्य देशों ने मानव जाति पर किए गए अत्याचारों की भर्सना करते हुए स्वामी जी ने कहा था भगवान का प्रतिविधान वॉड उन्हें भले ही न सहन न पड़े पर इतिहास का प्रतिविधान अवश्य होगा युग दृष्टा के भाव में वे बोल उठे मैं देख रहा हूँ इतिहास का प्रतिविधान शीघ्र ही तुम पर आ रहा है श्रोता चौक उठे एक भयभीत व्यक्ति पुज बैठा कब शीघ्र ही यही तीन सौ चार सौ वर्षों में श्रोताओं ने राहत की सांस ली इस दूरदर्शिता के कारण ही स्वामी विवेकानंद का लगभग एक शताब्दी पूर्व दिया गया संदेश आज भी पूर्ण रूप में प्रासंगिक है तथा तो आने वाले एक हजार वर्षों तक प्रासंगिक एवं उपयोगी रहेगा स्वामी जी के संदेश की उपरयुक्त दो विशेषताओं को ध्यान में रखकर अब हम देखने का प्रयत्न करें कि वह भारत में विभिन्न स्तर पर हो रहे विघटन को किस प्रकार रोक सकता है स्वामी विवेकानंद की धर्म की परिभाषा समाज एवं व्यक्ति को विघटन से बचाने वाले तथा घात प्रतिघात के विरुद्ध धारण करके रखने वाले तत्व को धर्म कहा जाता है संस्कृत के धृढ़ धारणे धातु से बने धर्म शब्द की महाभारत में परिभाषा इस प्रकार दी गई है धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यह सियाद धारण संयुक्त सधर्म इत निश्चय है विश्वास एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास एक ऐसी धारणा समर्थ तत्व तो है जो मानव जाति के इतिहास में मानव एवं उसके समाज को शक्ति एवं संबल प्रदान करने में अत्यंत उपयोगी एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ है चिर जीवन तथा शाश्वत सुखाकांक्षी मानव आध्यात्मिक आदिभौतिक तथा आदिदैविक विपदाओं से घबराकर ऐसे एक सर्वसमर्थ ईश्वर की कामना और कल्पना करता है जो इन आक्रमणकारी शक्तियों से उसकी रक्षा करे आदि मानव का यह विश्वास कालांतर में ईश्वर धर्म प्रवर्तक या पैगंबर तथा धर्मग्रंथ इन तीन में धार्मिक विश्वास का रूप ले लेता है इन तीन में से एक या अनेक पर विश्वास ही विश्व के अधिकांश धर्मों का आधार है विश्वास पर आधारित इन धर्मों का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि जहाँ ये एक व्यक्ति तथा समान आस्था रखने वाले मानव समूह को जोड़ते हैं तथा विघटन से बचाते हैं वहीं भिन्न आस्था वाले को एक दूसरे से पृथक भी करते हैं यही कारण है कि इन धर्मों के कारण युद्ध एवं संघर्ष भी हुए हैं वे विघटन के कारण भी बने हैं वर्तमान काल में स्वामी विवेकानंद ने धर्म की एक नई परिभाषा दी है प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है अंत प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति के नियमन के द्वारा इस ब्रह्मत्व को अभिव्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है कर्मयोग भक्ति या ज्ञान द्वारा इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ यही धर्म का सर्वस्व है मत मतांतर विधि आज अनुष्ठान ग्रंथ मंदिर ये सब गौड़ हैं स्वामी विवेकानंद अन्द, अन्य स्थान पर कहते हैं यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए धर्म अनुभूति का विषय है रिलीजन इज रिलीजियन इट इज बींग एंड बिकमिंग ईश्वर में आस्था पर्याप्त नहीं है सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होने का अर्थ है अनुभूति के राज्य में प्रवेश करना अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति एवं अपने आत्म स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति ही वास्तविक धर्म है हिंदू धर्म हिंदू मुसलमान बौद्ध ईसाई आदि धर्म इस उपरयुक्त धर्म के विभिन्न उपाय या मार्ग मात्र हैं जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्गों से बहती हुई एक ही सागर तक पहुँचती है उसी प्रकार ये विभिन्न धर्म मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है यदि स्वामी विवेकानंद की धर्म की यह परिभाषा स्वीकार कर ली जाए तो धर्म विषय सभी झगड़े समाप्त हो जाए विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर संघर्ष का दूसरा कारण है उनके मत मतांतर क्रिया अनुष्ठान धर्म ग्रंथ एवं देवालयों के भेद एवं प्रभेद हमें भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि यह धर्म के गौर तत्व हैं प्रमुख या तार तत्व नहीं यह देश काल एवं व्यक्ति विशेष की रुचि पर तथा भिन्न भिन्न मानव समाजों की परंपरा इतिहास तथा स्वभाव एवं प्रकृति पर निर्भर है धर्म के सार तत्वों को उसके गौर तत्वों से पृथक करके देखना दिखाना स्वामी विवेकानंद की विश्व को एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है हिंदू द्वारा मंदिर में की गई पूजा मुसलमान की मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज और ईसाई द्वारा गिरिजाघर में की जाने वाली प्रार्थना प्रणालियां एक दूसरे से अनिवार्यतः भिन्न रहेंगी इनको लेकर झगड़ना क्यों जो लोग सही माने में धार्मिक हैं तथा धर्म के सार तत्वों एवं आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं कि वे झगड़ते नहीं झगड़ा उन लोगों के बीच ही होता है जो क्रिया अनुष्ठान एवं मत मतांतरों को ही धर्म का सर्वस्व समझते हैं